राजयोग प्राण आत्मा की उन्नति का वेग बढ़ाकर किस प्रकार थोड़े समय में मुक्ति पाई जा सकती है यही सारे योग शास्त्र का लक्ष्य और उद्देश्य है जब तक सारे मनुष्य मुक्त नहीं हो जाते तब तक प्रतीक्षा करते हुए थोड़ा थोड़ा करके अग्रसर न होकर प्रकृति के अनंत शक्ति भंडार में से शक्ति ग्रहण करने की शक्ति बढ़ाकर किस प्रकार शीघ्र मुक्ति लाभ किया जा सकता है योगियों ने इसका उपाय खुद निकाला है संसार के सभी पैगंबर साधु और सिद्ध पुरुषों ने क्या किया है उन्होंने एक ही जन्म में मानव जाति का संपूर्ण जीवन बिताया और उन सब अवस्थाओं को पार कर लिया है जिनमें से होते हुए साधारण मानव करोड़ों जन्मों में मुक्त होता है एक जन्म में ही वे अपनी मुक्ति का मार्ग तय कर लेते हैं वे दूसरी कोई चिंता नहीं करते दूसरी बात के लिए एक क्षण भी समय नहीं देते उनका पल भर भी व्यर्थ नहीं जाता इस प्रकार उनकी मुक्ति प्राप्ति का समय घट जाता है एकाग्रता का अर्थ ही है शक्ति संचय की क्षमता को बढ़ाकर समय को घटा लेना राजयोग इसी एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करने का विज्ञान है इस प्राणायाम के साथ प्रेतात्मवाद का क्या संबंध है प्रेतात्मवाद भी प्राणायाम की ही एक अभिव्यक्ति है यदि यह सत्य हो कि प्रेतात्मा का अस्तित्व है और उसे हम देख भर नहीं पाते तो यह भी बहुत संभव है कि यदि यहीं पर शायद लाखों आत्माएं हैं जिन्हें हम न देख पाते हैं न अनुभव कर पाते हैं न छू पाते हैं संभव है हम सदा उनके शरीर के भीतर से आ जा रहे हैं और यह भी बहुत संभव है कि वे भी हमें देखने या किसी प्रकार के अनुभव करने में असमर्थ हों यह मानो एक वृत्त के भीतर एक और वृत्त है एक जगत के भीतर एक और जगत हम पंचेंद्रिया विशिष्ट प्राणी हैं हमारे प्राण का कंपन एक विशेष प्रकार का है जिनके प्राण का कंपन हमारी तरह का है उन्हीं को हम देख सकेंगे सक, परंतु यदि कोई ऐसा प्राणी हो जिसका प्राण अपेक्षाकृत उच्च कंपनशील है तो उसे हम न देख पाएंगे प्रकाश के कंपन की तीव्रता अत्यंत अधिक बढ़ जाने पर हम उसे नहीं देख पाते किंतु बहुत से प्राणियों की आँखें ऐसी शक्ति है कि वे उस तरह का प्रकाश देख सकती हैं इसके विपरीत यदि आलोक के परमाणुओं का कंपन अत्यंत मृदु या हल्का हो तो भी उसे हम नहीं देख पाते परंतु उल्लू और बिल्ले आदि प्राणी उसे देख लेते हैं हमारी दृष्टि इस प्राण कंपन के एक विशेष प्रकार को ही देखने में समर्थ है इसी प्रकार वायु राशि की बात लो वायु स्तर पर स्तर रची हुई है पृथ्वी का निकटवर्ती स्तर अपने से ऊँचे वाले स्तर से अधिक घना है और इस तरह हम जितने ऊँचे उठते जाएँगे हमें यही दिखेगा कि वायु क्रमशः सूक्ष्म होती जा रही है इसी प्रकार समुद्र की बात लो समुद्र के जितने ही गहरे प्रदेश में जाओगे पानी का दबाव उतना ही बढ़ेगा जो प्राणी समुद्र के नीचे रहते हैं वे कभी ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि यदि वे आए तो उसी समय उनका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए